रविन्द्र कालिया की लिखी कहानी गौरैया जेठ की उजली दोपहर थी पत्ता तक नहीं हिल रहा था लू के थपेड़े घने पेड़ों के बावजूद बदन पर आग की लपटों की तरह लपलपा रहे थे इस खौफनाक मौसम में बस एक ही राहत थी गौरैया की मधुर आवाज दोपहर के इस घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज पेड़ पौधों के ऊपर तितली की तरह थिरक रही थी इस आवाज के सम्मोहन में ही मैं बाहर बगिया में निकल आया था और पेड़ के नीचे खड़ी खटिया पर पसर गया था गौरैया चुप हो जाती तो लगता पूरी कायनात धू धू करके जल रही है अभी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा गौरैया बोलती तो लगता अभी प्रलय बहुत दूर है पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह बाकी हैं। लगातार एक जिज्ञासा हो रही थी की क्या कह रही है ये गौरैया पृथ्वी के अन्य प्राणियों की तरह थोड़ी देर सुस्ता क्यों नहीं लेती मैं उसकी आवाज को लिपिबद्ध भी करना चाहता था मगर वर्णमाला में उपयुक्त वर्ण नहीं मिल रहे थे काफी देर तक इस उधेड़ बुन में लगा रहा जब कोई नतीजा नहीं निकला तो मैंने ये कोशिश छोड़ दी और एक सीधा सादा सरलीकरण स्वीकार कर लिया कि गौरैया हर हर महादेव कह रही है गायत्री मंत्र का पाठ कर रही है वेद की किसी ऋचा को याद कर रही है नहीं नहीं ये सरासर बकवास है ये तुम्हारे भीतर का हिंदू बोल रहा है दरअसल गौरैया कह रही है अल्लाह अकबर नाराय तकबीर अल्लाह अल्लाह की रट लगाए हुए है गौरैया नहीं नहीं चिड़िया कह रही है वाह गुरुजी का खालसा वाह गुरुजी की फतेह खालिस्तान की मांग कर रही है गौरैया ये सब गुमराह करने वाली बातें है वास्तव में वो अपने प्रेमी को पुकार रही है थक गई है उसे बूटे बूटे और पत्ते पत्ते पर खोजकर, अब निराश होकर इसी पेड़ की किसी शाख पर बैठी है और उसे पुकार रही है मालूम नहीं कुछ खाया है कि नहीं कहीं भूखी तो नहीं है ये गौरैया कहीं आरक्षण के प्रश्न पर अंशन पर तो नहीं बैठ गई जानना जरूरी है कि कहीं आत्महत्या का निश्चय तो नहीं कर बैठी उड़ते उड़ते कहीं से घल्लू का नाम तो नहीं सुनाई जब इंसानों के दिल में तरह तरह की खुराफाते जन्म ले रही हो तो ये पेड़ पौधे जीव जंतु उससे कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं? ये भी तो उसी वातावरण के अंग हैं, जहाँ लू से भी तेज जिलचिला रही है सांप्रदायिकता, दुकानों दुकानों की छतों पर छोटी छोटी पताकाओं के रूप में फहरा रही है साम्प्रदायिकता इश्तिहारों की शक्ल में दीवारों पर चश्मा कर दी गयी है साम्प्रदायिकता इस जहरीले माहौल में ये नन्ही सी गौरैया कैसे बेदाग रह सकती है मगर इसकी आवाज सुनकर आभास होता है कि वो अभी इस संक्रमण से मुक्त है थोड़ी देर तक गौरैया की आवाज सुनाई नहीं दी अचानक मेरी नजर खपरेल पर गई तो मैंने देखा गौरैया खपरेल के नीचे बल्ली पर बैठी है न जाने कब से वो एक नन्हा सा घोंसला बनाने में व्यस्त थी इस वक्त भी उसकी चोंच में सूखी घास का एक तिनका था घास नहीं ये रामशिला है मुझे याद आया इस इमारत के ठीक पीछे मस्जिद है और सामने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर इस समय जहा मैं बैठा था वहां से सामने देखने पर मंदिर का कलश और पीछे देखने पर मस्जिद का गुम्बद दिखाई देता है अगर मैं पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाऊं, तो कह सकता हूँ बाएं मंदिर है और दाएं मस्जिद बीच में मेरा घर है गौरैया ने भी बहुत समझदारी का परिचय देते हुए ठीक मंदिर और मस्जिद के बीच अपने नीड के लिए स्थान चुना था वरना कौन रोक सकता था इसे मंदिर के किसी झरोखे और मस्जिद के किसी वातायन में अपने लिए छह इंच जगह का जुगाड़ करने से मगर नहीं गौरैया धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती मैं देर तक उसी नीड़ निर्माण के कार्य में संलग्न देखता रहा वो तिनके खोज कर लौटती कुछ देर सुस्ताती दो एक बार अपनी कोयल जैसे सुरीली कूक से सन्नाटा तोड़कर ईंट गारा के तलाश में फिर गायब हो जाती क्यों बना रही है वो अपने लिए एक सुंदर नीड़ अभी तक कहां रह रही थी अपनी सुहाग की सेज तैयार कर रही है या प्रसूति गृह का निर्माण अनेक अनेक प्रश्न मन में उठ रहे थे अगले दिन सुबह देखा उसका घोसला बनकर तैयार था अब वो बाकायदा कर सकते थे अपना राशन कार्ड बनवा सकती थी अपना वोट बनवा सकती थी अथवा पहचान पत्र कुछ ही दिनों में मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई एक दिन तो रोशन दान पर आ बैठी और मुझे जवाब तलब कर लिया आज बाहर क्यों नहीं आए मेरे सामने बैठकर सिगरेट क्यों नहीं फूके अच्छा बाबा आता हूँ तुम राग शुरू करो मैं आता हूं मैंने कहा। दरअसल उससे दोस्ती होने के बाद मेरा समय अच्छा बीत रहा था अपनी एक सप्ताह की मित्रता में ही उसने मुझे राग भैरवी से लेकर राग जय तक सुना डाले मैंने महसूस किया इसकी आवारा कुछ कम हो गई है हमेशा अपने नेड़ में नजर आती एक दिन सुबह तुम्हें खुशी से पागल हो गया जब मैंने देखा उसके अगल बगल दो नन्ही गौरैया आकर बैठी थी घर में उत्सव हो गया नए सदस्यों का गर्म जोशी से स्वागत हुआ घर जैसे सोहर गाने लगा वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गौरैया के बच्चे पूरे परिवार के सदस्यों के संरक्षण में पलने लगे उनकी छोटी सी छोटी हरकत पर चर्चा होती एक दिन पता चला गौरैया सुबह से गायब है और बच्चे अकेले पड़े हैं दोपहर को बाहर गया तो देखा गौरैया अभी तक नहीं लौटी थी दोनों बच्चे टुकुर टुकुर मेरी ओर निहार रहे थे जैसे माँ की शिकायत कर रहे हों। मैं उनकी मदद करना चाहता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था इस वक्त इन्हें किस चीज की जरूरत है शाम हो गई गौरैया नहीं लौटी मैं चिंतित हो उठा क्या होगा इन बच्चों का कौन कराएगा इन्हें भोजन ये तो अभी उड़ान भी नहीं भर सकते ये थी कि गौरैया ने काफी ऊंचे स्थान पर अपना नीड बनाया था वरना बिल्ली अब तक इन्हें डकार चुकी होती मैंने कई बार बिल्ली को इन बच्चों की ओर हसरत भरी निगाहों से ताकते देखा था बिल्ली थोड़ी देर उछल कूद भी मचाती थी मगर ये बच्चे उसकी पहुंच के बाहर थे थक हार वो लौट जाती गौरैया को नहीं आना था सो नहीं आई मैंने रात को भी कई बार टॉर्च जलाकर देखा दोनों बच्चे चुपचाप अकेले बैठे थे शायद सोच रहे थे कहा रह गई उनकी माँ कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई वे कब तक भूखे प्यासे पड़े रहेंगे कल तक जिस गौरैया पर मुझे लाड आ रहा था आज मैं उससे बेहद नाराज था मैंने उसकी छवि एक ममतामयी माँ के रूप में देखी थी मेरी कल्पना में भी नहीं था कि वो अपने नन्हे मुन्नों के प्रति इस कदर निर्दयता और क्रूरता दिखाएगी इस समय मैं इतने क्रोध में था कि वो सामने पड़ जाती तो एक दो झापड़ रसीद कर देता ढांढस बधाने के लिए मैंने बच्चों को पुकारा अंधेरे में पुचकार सुनकर बच्चों ने पंख पड़ पड़ाए मैंने घोसले में लाई चने के कुछ दाने फेंक दिए और आकर खिन्न मन से लेट गया अब सो जाओ चुपचाप एक चिड़िया के पीछे पागल हो रहे हो पत्नी ने कहा हो सकता है वो बीच में किसी समय बच्चों को खिला पिला गई हो नहीं वो आई ही नहीं बच्चे भूख से निढाल पड़े हैं मैंने पत्नी को बताया घोंसले में लाई चने डाल आया हूं शायद चुग ले वे जाओ ना बोतल से दूध पिलाओ पत्नी ने व्यंग्य से कहा और करवट बदल ली सब औरतें स्वार्थी होती है गौरैया की तरह मैंने जल भून कर जवाब दिया और आखे मूंद ली सुबह जब नींद खुली तो मैं आंख मलते हुए घोंसले की तरफ लपका ये देखकर संतोष हुआ कि गौरैया दोनों बच्चों के बीच एक गर्वीली और समझदार माँ की तरह बैठी थी और बारी बारी से दोनों बच्चों की चोंच में अपनी चोंच से कुछ खिला रही थी मैं भी कुर्सी डालकर बैठ गया और देर तक माँ बच्चों का लाड प्यार देखता रहा बच्चों के प्रति आश्वस्त होकर मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया दोपहर होते होते गौर ने चहचहाना मुझे मालूम नहीं था दोपहर बाद मुझे एक और आघात मिलने वाला है शाम को जब बाहर निकला तो पाया घोसले से न केवल गौरैया गायब थी बल्कि एक बच्चा भी लापता था सहमी हुई छोटी गौरैया अकेली बैठी थी मुझे आशंका हुई कोई चील तो झपट्टा मारकर बच्चे को उठाकर नहीं ले गई मगर यह संभव नहीं लग रहा था घोंसले के ऊपर खपरेल का रक्षा कवच था चील की नजर ही नहीं पड़ सकती इस नीड़ पर फिर कहा गई दोनों गौरैया मुझे ज्यादा देर परेशान नहीं रहना पड़ा छोटी गौरैया रबर प्लांट के नीचे बैठी थी मैं उसकी ओर बढ़ा तो वो उड़कर मुंडेर पर जा बैठी वहां से उड़ान भरकर अनार के पेड़ पर उतर आई वो रहकर रह छोटी छोटी उड़ाने भर रही थी साफ लग रहा था वो उड़ने का आनंद ले रही है अपनी क्षमता से खुद ही रोमांचित हो रही है प्रत्येक उड़ान में वो छोटा सा सफर तय करती फिर वो चिड़ियों के झुंड में शामिल हो गई उनके बीच वो राजकुमारी लग रही थी चिड़ियां चुग रही थीं और उनके बीच वो गर्दन उठाए बड़ी शान से बैठी थी जैसे प्रत्येक चिड़िया को उसका संरक्षण प्राप्त हो तुम भी कुछ चुगलो तुम्हें क्या चुगना नहीं आता मैंने कहा खुद खाओ और अपनी बहन को भी खिलाओ गौरैया ने मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया और जाकर घोंसले में स्थापित हो गई अब दोनों गौरैया सटकर बैठी थीं और एक दूसरे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थीं। बड़ी गौरैया जैसे किसी मूक भाषा में अपनी प्रथम उड़ान का अनुभव बया कर रही थी अब वो भला घोसले में क्यों बैठती थोड़ी ही देर में वो वहां से फिर गायब हो गई अब मां बेटी दोनों गायब थीं। मैंने बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा की मगर दोनों का कुछ अता पता नहीं था आवारा निकल गई मैंने घोंसले में बैठी गौरैया की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारी मां और बहन दोनों आवारा निकल गईं। किसी का डर नहीं रहा उन्हें दोनों आवारा पर निकली हुई है अब लौट के आए तो बात मत करना उनसे कुट्टी कर लेना उन्हें देखते ही मुंह फेर लेना देर रात तक दोनों गायब रहीं। मैं कुछ ऐसे परेशान हो रहा था जैसे पत्नी और बेटी घर से गायब हों। गौरैया की आवारा गर्दी का तो मुझे एक रोज पहले ही आभास हो चुका था उस नन्हीं गौर के व्यवहार से मैं बहुत क्षुब्ध था जिससे पैदा हुए जुम्मा जुम्मा चार दिन भी न हुए थे इसी को कहते हैं पर निकलना नए नए पर निकले हैं ना इसी का गुमान है मैंने मन ही मन कहा बाहर जाकर फिसड्डी गौरैया की भी खबर नहीं ली गौरैया के पूरे खानदान से मेरी अनबन हो गई थी सुबह तक फिसअडी गौरैया के भी पंख निकल आए थे वो अपने अकेलेपन से एकदम अनभिज्ञ थी बल्कि लग रहा था अपने अकेलेपन से प्रसन्न है वो बार बार घोंसले से उतरती और रबर के चौड़े पत्ते पर बैठने की कोशिश करती मगर ज्यों ही पत्ते पर बैठती पत्ता झुक जाता और वो फिसल जाती हर बार वो गिरते गिरते रह जाती कुछ देर घोंसले में विश्राम करती और दोबारा इसी खेल में लग जाती मूर्खा पत्ते पर नहीं डाल पर बैठो डाल पर मैंने उससे कहा उसने मेरा परामर्श नहीं माना और फिसलने का अपना खेल जारी रखा दोपहर तक वो गमलों के बीच फुदकने लगी लगता है इसके भी पर निकल आए हैं मैंने कहा वो जिस प्रकार निश्चिंततापूर्वक निचले गमलों के बीच चहलकदमी कर रही थी मुझे लगा इसे बिल्ली का शिकार बनते देर न लगेगी मैं देर तक उसकी रखवाली करता रहा न उसे अपनी चिंता थी न माँ बहन को उसकी चिंता इन चिड़ियों को मुफ्त का चौकीदार जो मिल गया था मैं बुदबुदाया। जब तक वो घोंसले में नहीं लौट गई मैं बगिया में बैठा रहा मन ही मन मैंने तय कर लिया था इन चिड़ियों पर और समय नष्ट नहीं करूंगा नादानी और बेवफाई इनकी रग रग में भरी है पहले ये अपनी आवाज से रिझाती है हरकतों से सम्मोहित करती हैं उसके बाद पर निकलते ही बेवफाई पर अमादा हो जाती हैं मैंने तय किया आज दोपहर को बाहर नहीं जाऊंगा शाम को हजब मामूल जब मैं निकला तो देखा घोसला खाली पड़ा था उसमें चिरेई का पूत भी नहीं था मैंने तमाम पेड़ पौधों पर नजर दौड़ाई पत्ता पत्ता बूटा बूटा छान मारा गौरैया परिवार का नाम निशान नहीं था मुझे ज्यादा आघात नहीं लगा क्योंकि मैं मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुका था कि यह अंतिम गौरैया भी मुझे धता बताकर गायब होने वाली है मैंने राहत की सांस ली और फूलों पर मनराती तितलियों का नृत्य देखने लगा बीच बीच में मैं गमलों के बीच भी निगाह दौड़ा लेता कि कहीं कोई गौरैया मुझसे लुका छिपी न खेल रही हूँ थोड़ी देर बाद मेरी दृष्टि मंदिर के कलश पर पड़ी तो मैं देखता रह गया गौरैया का पूरा परिवार वहां बैठा था निर्द्वंद निश्चि प्रसन्न थोड़ी थोड़ी देर में उनकी चोंच से चोंच मिलती और अलग हो जाती उनकी आजादी से मुझे ईर्ष्या हो रही थी तीनों अत्यंत मौज मस्ती में वहां बैठी पिकनिक मनाती रहीं। पत्नी पास से गुजरी तो मैंने उसे रोक लिया वो देखो छोटा परिवार सुखी परिवार तीनों आजाद पंछी की तरह इतमान से मंदिर के कलश पर बैठी है कितना अच्छा लग रहा है तीनों को एक साथ देखकर जानती हो मंदिर के कलश पर ये क्यों बैठी हैं हैं क्यों बैठी है? क्योंकि इन्होंने एक हिंदू के घर जन्म लिया है कुछ संस्कार जन्मजात होते हैं ये अकार नहीं है कि विश्राम के लिए इन्होंने मंदिर को चुना है फितूर भर लिया है तुमने अपने दिमाग में पत्नी बिफर गई अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तीनों मस्जिद के गुम्बद पर बैठी थी अजान के स्वर उठे तो मंदिर पर जा बैठी लाउडस्पीकर का कमाल है ये। के निरुत्तर हो गया मंदिर में आरती शुरू हुई तो तीनों अलग अलग दिशा में उड़ गई थोड़ी देर बाद तीनों बगिया में उतर आई उस दिन से आज दिन तक उन्होंने घोसले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था बहरहाल गौरैया मुझे भूली नहीं दिन में एक दो बार बगिया में दिखाई दे जाती कभी एक और कभी तीनों मैं अक्सर सोचता हूँ क्या जन्मभूमि का आकर्षण खींच लाता है इन्हें यहाँ जन्मभूमि नाम से ही मुझे दहशत होने लगी मगर मुझे विश्वास है यहाँ फसाद की कोई आशंका नहीं है क्योंकि यहाँ एक चिड़िया ने जन्म लिया था भगवान ने नहीं रवीन्द्र कालिया की लिखी कहानी गौरैया